ग्रह एक झिरो का सिद्धांत पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संबंधी सभी विचार सैद्धांतिक हैं इसी प्रकार एक अन्य विचार के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के बीज धूमकेत एवं क्षुद्र ग्रह जैसे बाहरी पिंडों द्वारा लाए गए होंगे इस सिद्धांत के प्रबल प्रस्तावकों को सामान्यत पेने नाम से जाना जाता है जो खगोल भौतिक विद फ्रेड हायल और श्रीलंका में जन्मे चंद्रा विक्रमा सिंधे है परस्परमिया सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति संबंधी पहले का उत्तर नहीं दे पाए की जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उन्होंने केवल उत्पत्ति के स्थान को बदल लिया हालांकि वर्तमान में कुछ वैज्ञानिक इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं छठा अध्याय जीवन तेरे रूप अनेक करीब तीन दशमलव पांच अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के महासागर में एक जीव प्रोकर बसता था यह जीवन का आरंभिक रूप था जो झिल्ली परिबद्ध नाभिक या झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग में विभक्त नहीं किया जा सकता है प्रोक्रियोट कोशिकाओं में डीएनए गुणसूत्रों पर व्यवस्थित नहीं होते यह जीव आज के बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का पूर्वज था समय बीतने पर जीवन के अन्य रूप विकसित होते गए और आज विश्व के प्रत्येक कोने को और किनारे पर जीवन है समुद्र के गहरे तल में या गर्म रेगिस्तान या पर्वत की ठंडी चोटी और वायुमंडल में कुछ किलोमीटर तक यानी सभी और जीवन को देखा जा सकता है पृथ्वी पर जीवन के लाखों रूप हैं जिन्हें प्रजातियां कहते हैं वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अभी भी अनेक प्रजातियों को खोजा जाना बाकी है इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूप मिलकर जैव का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन प्रदाता पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी यह वातावरण में नीले हरे शैवाल कहलाने वाले साइनोबैक्टीरिया जीवों की उत्पत्ति के बाद आई जब पृथ्वी के महासागरों में नीले हरे शैवाल बढ़ने लगे तब उन्होंने वायुमंडल को ऑक्सीजन से भरना आरंभ किया नीले हरे शैवालों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन से अन्य प्रकार के जीवों का विकास होना संभव हो पाया पृथ्वी के आरंभिक कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायुमंडल को वर्तमान के ऑक्सीजन समृद्ध वायुमंडल जैसी अवस्था में परिवर्तित होने में व जीवन द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ करने में तीस करोड़ वर्ष लगे